आज कोविड 19 के लॉकडाउन के दिन पांच में सबसे पहले सुना जाए बालानी साहब को क्या कहना है इस भयानक दौर में जब हम सब एक घर में बंद होकर रह गए हैं तो एक विचार मन में आ रहा है कि मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है जो इस संसार के बाकी स्तनधारी प्राणियों से भिन्न है बाकी स्तनधारी प्राणी स्वाभाविक रूप से अपने वातावरण से एक प्राकृतिक सामंजस्य बनाकर जीते हैं पर मनुष्य ऐसा ना कर अपनी संख्या या इच्छाएं बढ़ाते जाता है इसके लिए वह वा अपने वातावरण के प्राकृतिक साधनों को खत्म या दूषित कर दूसरों के या दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है उसे समाप्त और करने के लिए इस तरह का व्यवहार एक दूसरा जीव भी करता है जिसे हम वायरस या विषाणु भी कहते हैं पर मनुष्य रूपी मनुष्य रूपी इस विषा वायरस या विषाणु की एक विशेषता है कि इसके विषाणु बनने की प्रक्रिया प्रतिवर्ती या रिवर्सिबल है मनुष्य के इसी वायरस रूप को परिवर्तित करने के लिए प्रकृति ने कोरोना रूपी वैक्सीन को भेजा है अभी भी समय है नमस्कार पिछले दो महीने से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है प्रकृति ने न सिर्फ हमें जीवन दिया है उसके साथ कई और प्राणियों और पेड़ पौधों को भी जीवन दिया है और हमें उनके साथ सहभागिता करके धारणा है एक संतुलन बनाना है जिसे अंग्रेजी में रूल ऑफ को एग्जिस्टेंस कहते हैं हमें यह नहीं भूलना है कि चाहे मनुष्य जाति कितनी भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो गई हो पर हमारे जनदायनी यानि प्रकृति हमसे कई गुना ताकतवर है हम जब भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे प्रकृति माँ हमें इसकी सजा जरूर देगी बस समय की बात है अभी भी समय है कि इस दौर से सबक ले को प्रकृति के बारे में सचेत किया है तो इस समय का सदुपयोग करके हम लोग प्रकृति के बारे में कुछ सोचें और शायद यह भी देखें कि हम इस प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं बिगाड़ना छोड़ दीजिए बिगाड़ेंगे तो नहीं क्योंकि बिगाड़ेंगे तो सजा मिलेगी परंतु क्या हम कुछ कर भी सकते हैं चलिए इसको देखते हैं